संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है रचना श्रीवास्तव की कविता इस ठंड में न पूछो न पूछो इस ठंड में हम क्या क्या किया करते थे कड़े मीठे अमरूद हम केले से छठा करते थे सूरज जब कोहरा ओढ़ सोता था हम सहेलियों संग पिकनिक मनाया करते थे छत पे लेट गुनगुनी धूप लपेट नमक संग मूंगफली खाया करते थे धूप से रहती थी कुछ यू यारी की जाती थी धूप जिधर उधर ही चटाई खिसकाया करते थे ठंडी रजाई का गरम कोना ले ले बहन तो, तो बस झगड़ा किया करते थे ऐसे, ऐसे में माँ मा कह दे माँ कोई काम तो, तो बस बनाया मुह बनाया करते थे गरम कुरकुरे से बैठे हूँ सब ऐसे में दरवाजे की दस्तक कौन, कौन खोले, खोले उठके एक, एक दूसरे का, का, का मुंह देखा करते थे लद कपड़ों से, से जब, जब घर से निकला थे, करते थे, थे मुंह से, से बनते थे भाप के छले सिगरेट पीने का भी अभिनय किया करते थे जल जाए अंगीठी कभी तो घर के सारे काम मानो ठप पड़ जाते थे सभी उसके आसपास जमा हो गप लड़ाया करते थे अपनी ओर की आँच बढ़े कैसे ये जतन किया करते थे ना पूछो ना पूछो इस कड़ाके की ठंड में हम क्या क्या किया करते थे हम क्या क्या किया करते थे अभी आप सुन रहे थे रचना श्रीवास्तव की कविता इस ठंड में वाचक स्वर भारती परिमल